सदा प्राइधा दिव सदाहतिषस आत्ख वर्तते तम जल्द शीतिलीकरण पुष्प देतावंदन अस्ताभ्यावंदनम पात्रम घे सतम तोयं भ्राद केशवरी सर्वं पापं पापम व्यपोहति आराधिग्रहण अस्तौ वृक्षास्ते पुष्ण गृही पुष्पांजलि हरि ओं जजनेन यजमय जेवास्ता धर्मा साम सन ते हनाक सचंदजत्र उन्नाग जाति शेवं काकुलचंपक लुंडाजातिसापुष्प प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी वाल तुसीद मंजिरी नाना सुगंध मे प्रसीद ना सुगंधिपुष्प्थ कालोद्भवा चुष्पजलिमया दत् गृहा परमेशरो ग्रथधिष्ठा श्री सीता नमाचर कमलेशुम्तुष्पलि समर्पया नमस्क लोकाभिरावरंगधीर राजीवेत्रनाथ्यूपाक्रीरामचंद्र शपदे मनोजबंतु्यग् जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठ वाताजों वनर यूथ मुख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्येराूत श्रीराम शरण प्रपदे मुलवृंदवन बिहारी लाल की श्रीगिरीराज महाराज की श्याम सुंदर श्री यमे महाराणी की श्रीराधा पल्लवलाल की श्रीराधारमण भगवान की श्री गोपीश्वर महादेव की जगज्जन्नी यज्ञेवरी पूज्या गौमाता गोधामी श्रीजलखोर गोधामी श्रीसूरश्याम गोधामी अखिलगोवशी जय जय श्रीराधे ग्रंथाधिष्ठात श्री, श्री, श्री, जै जै श्री सीता नम श्री तोल नम एश पाद आत्मनिष्ना जलम सर्पयाम गंधम विलेपयाम यक्षता पुष्पा समर्पयाम तुलसीदला समर्पयाम ओंमा तांधर्वा अखन स्वामींद्र स्वाम बृहस्पति तामोखदे सोमो राज विद्वा दमुचयत तो। श्रीखंडम चंदनम दिव्य गंधारढ़्यम सुमनोहर विलेपन सुरश्रेष्ठ चंदन प्रतिग्रताेय सदाभवानमीषो तीर्थास्पद् शिविचि श्यर्तिहम प्रणतपाल भवािपोत वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्वा सु दुस्त सुजलक्ष्मी धर्मिठिया वच सायदादरण्य मामृग दईत एर्षित मंद वंदे महापुरषते शरणारिंद वंदे महापुरुषते चरणारविंद नमः मो नम अचुर्वदनो ब्रमा दिवा हरि भगवान शंभु भगवान्वादरायण श्रिया भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री यागवल भरद्वाज महर्षि जी महाराज की श्री कागभसल गरुण जी महाराज की कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदासी महाराज की ये। ये। जगत गुरु भगवान श्री मदा रामानंदाचार्य जी महाराज की जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मनुक देवाचार्य जी महाराज की परम श्रद्धे प्रातः सुनी पूज श्री पहाड़ी बाबा महाराज की परम श्रद्धे प्रातः सुनी भक्तमल भास्कर संग्रदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की परम श्रद्धे प्रातः सुनी पूज पंडित श्री जगन्नाथ साद भक्तमाली जी महाराज की परम श्रद्धे प्रातः सुनी पूज श्री रामायणी जी महाराज की परम श्रद्धे प्रातः सुनी पूज्य श्री सुखरामदास बाबा महाराज की परम श्रद्धे प्रातास्वनी पूज श्री दासी महाराज की परम श्रद्धे प्रातास्वनी पूज बाबा श्री नवीनीकरण जी महाराज की परम श्रद्धे प्रातास्वनी पूज्य श्री श्री राम शर्मा जी महाराज की परम श्रद्धेय श्रद्धे प्रातास्वनी ठाकुर श्री जी महाराज की सब संतन की सब हरि भक्तन की श्री रास बिहारी भगवान की सब विप्रन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नम पार्वती पते हर हर हर महादेव हर हरिओ मते चंद्राय नमः ओ नमः परमहंसा स्वादितमलिंगाय भक्तजन मनस हीताय श्रीरामचंद्रा बीषा मदने ली लक्ष्मीर्यस्य वे ये हम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम पर जगद्धाम प्रहलाद नारद पराशर सुंदरी व्यांबरीशुकशनकालजुन वशिष्ठ विभीषण पुण्यागवता वाश्छा कल्य सिंधु्य पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नम श्री सीता श्रीरामंदा मध्यमान अस्मदाचार्यपरियनता वंदे गुरुपरम परा नमो गो श्रीमती सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पवभ्यो नमो नमः नम वर्मसा रता छंदता मंगलांच कर्ता वंदे वाणी विनायक श्री सीता गुणग्राम पुण्य विहारण वंदे विशुद्धि विज्ञान कवीश्वर कपीश गिरा अर्थ जल विल किशम भिन्न न भिन्न बंदौ सीता पद दिन परम प्रिय किणवन पवन कुमार फलवन पाव ज्ञान घन जागार वसहीम सर्चापर कुंद समदेह इंदमेह इमारमण करुणा अयन जान पर पद कंजक सिंधु नर रूप हरि रवि महाम तम कंज जाकर बंदौ तुलसी जिनकी भो जगता भक्त भक्ति भगवं चतुर्नाशे पद बंदन के नाशे विज्ञानी तुलसीदास जी महाराज की सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की ये। श्री राम कथा महामहोत्सव की ये। सपरिकर श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री गौगा लीला महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त समीन की जय जय जय श्रीराज जय जय त्री सीता हर हर महादेव निताई गौर हरि गो नि भक्तवांछा कल्पतरु, तरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन श्री में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुपीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की पूर्वाचार्य चरणों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में प्रातःकाल श्री गौरांग लीला के माध्यम से एवं अपराह काल में श्री रामचरितमानस के कर्मिक प्रवचन के रूप से सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में विराजमान होकर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज श्रीमन महाप्रभु जी का मातृ दर्शन था और धन्य है श्री नित्यानंद प्रभु को जिन्होंने महाप्रभु का दर्शन सबको सुलभ कराया और निंदक भी आज प्रपन्न भय शरणागत भये और उनमें भी हरि नाम प्रेम जागृत हुआ संन्यास धर्म की जो कठोरता है उसका भी दर्शन महाप्रभु जी के चरित्र के माध्यम से प्राप्त हुआ बड़े भाव की लीला है कल कौन सी लीला है हैं नीला चलगमन वृंदावन से का विचार छोड़ के नीलाचल की आज्ञा माता जी प्रदान करेंगी और ये नीलाचल गमन भी यद्यपि जो श्री जगन्नाथ है जी हैं वही महाप्रभु जी हैं जो महाप्रभु जी हैं वो जगन्नाथ जी हैं नीलाचल गमन को हम ऐसा समझे की जगन्नाथ जी का जगन्नाथ पूरी गमन लेकिन एक बहुत बड़ा उपकार इस लीला के माध्यम से महाप्रभु जी करना चाहते हैं एक तो उत्कल प्रदेश के जो वैष्णव हैं, उड़ीसा के जो वैष्णव हैं, उनकी जो भाव रस धारा है और बंगाल प्रदेश में महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ है महाप्रभु जी ने जो भाव रस धारा वहां प्रवाहित की है उसका संगम महाप्रभु जी चाहते हैं यदि महाप्रभु जी पूरी निवास न करते तो उड़ीसा बंगाल ये दोनों भाव की दृष्टि से रस की दृष्टि से प्रेम की दृष्टि से जो इनका ऐसा मिलन हुआ जैसे प्रयाग में गंगा यमुना का मिलन हो जाता है अलग से निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है ऐसा मिलन उत्कल और बंगाल प्रदेश के वैष्णवों का परस्पर मिलन हो गया और श्रीमान महाप्रभु जी ने एक रहस्य प्रकट किया कि श्री जगन्नाथपुरी साक्षात श्रीधाम वृंदावन ही है श्री मंदिर जो जगन्नाथ जी का है वो वस्तुतः श्री जगन्नाथ प्रभु का निज महल ही है निज धाम है और जब महाप्रभु जी हां तो महाप्रभु जी ने 18 वर्ष जो वहां निवास किया तो निवास करके यह बात सर्वथा प्रमाणित कर दी कि जगन्नाथ पुरी साक्षात श्रीधाम वृंदावन और आज भी आज भी श्री वृंदावन की दिज्ञता का रस रूपता का अनुभव श्री पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी में होता है भगवान जहा जहा ले जाते हैं वहां दास जाता है लेकिन वहां कुछ दिन रहने के बाद फिर मन में आता है तो बहुत दिन हो गए चलो वृंदावन चलें। वृंदावन का मरण होता है लेकिन पूरी में पहुंचने के बाद हम अपने मन की बात बता रहे हैं अनुभव की बात वहां पहुंचने के बाद हमको लगता है कि हम वृंदावन में महाप्रभु जी ने यह जो दिव्यता थी उस दिव्यता को महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया सारे भावों का आस्वादन पूरी में रहकर महाप्रभु जी ने कर लिया जब भगवान जगन्नाथ रथयात्रा के प्रसंग में श्री घुंडीचा पधारते हैं तो महाप्रभु जी पूरे परिकर के सहित झाड़ू लगाते हैं गुलाब जल चंदन का छिड़काव करते हैं पुष्प वर्षा करते हैं उद्दाम नृत्य करते हुए जगन्नाथ जी को खींच करके रथ ले जाकर के घुंडीचा तक पहुंचते हैं क्योंकि श्री घुंडीचा जाते समय महापुरु जी का भाव है कि ब्रिजवासियों के गोपियों के राधा रानी के प्रेम को देख करके ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ और ठाकुर जी द्वारिका छोड़कर मथुरा छोड़कर ठाकुर जी ब्रिज में आया ब्रिज में आ गए तो श्री ठाकुर जी का वह ब्रज गमन है गुंडीचा गमन वृंदावन गमन है तो इसलिए इतने भाव में भर जाते हैं महाप्रभु जी की क्या कहना अत्यंत उत्साह जब तक गुंडीचा में जगन्नाथ जी विराजते हैं महाप्रभु जी भिक्षा नियत्री लेते हैं वहीं महाप्रसाद लेते हैं गुंडीचा में वहीं बैठकर महाप्रसाद लेते हैं निरंतर वहीं उनका निवास होता है और जब श्री गुंडीचा से जगन्नाथ जी का रथ प्रत्यावर्तन होता है एकादशी को जब पुनः जगन्नाथ जी श्री मंदिर की ओर जाते हैं तो महाप्रभु जी विदा तो करते हैं गुंडीचा से लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रथ पे होकर के जाते हैं महाप्रभु जी महा, महा में मूर्छित होकर गिर जाते हैं उस समय उनके मन में भाव होता है कि अक्रूर जी हमारे प्राण जीवन धन को मथुरा लेके जा रहे हैं द्वारिका लेके जा अब ये नहीं आएंगे तो श्री राधा रानी के भाव का महाभाव का आस्वादन करते हुए महाप्रभु जी मूर्छित हो सारी लीलाओं का सारे भावों का आस्वादन पूरी में रहकर महाप्रभु जी ने किया उसकी दिव्यता आज भी है महाप्रभु जी ने जो अनुभव किया है वो दिव्यता आज भी है आज भी पूरी जाते समय हम लोगों को यह भाव करना चाहिए कि भौगोलिक परिवर्तन इधर उधर थोड़ा बहुत सब जगह होता है मकान और प्रतिष्ठान भी बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन वही भूमि पूरी की है जहाँ महाप्रभु जी ने बिना पादत्राण के वितरण किया आज भी महाप्रभु जी के पूरे परिकर से चरण रज वहां बिछी पड़ी है और तो रज कहीं नहीं गई है अद्भुत है और जब महा जगन्नाथ जी का महाभिषेक ज्येष्ठाभिषेक होता है ज्येष्ठाभिषेक के बाद जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर में जाते हैं और उनका कुछ दिन के लिए दर्शन बंद हो जाता है कहते जगन्नाथ जी अस्वस्थ हो गए तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ तो इससे महाप्रभु जी को इतना विरह हो जाता है कि उस तीव्र विरह के कारण वे वहां से अल्हारनाथ चले जाते हैं अल्हारनाथ में एक विशाल शिला है महाप्रभु आप गए हैं पछाड़ खाके महाप्रभु गिरे हैं उनके श्रीअंग की सुकोमलता और उनके भाव की कोमलता का दर्शन करके वह वज्रशिला पिघल गई है और ऐसे महाप्रभु जी के संपूर्ण श्रीअंग का चिन्ह बना है जैसे कोई कीच में लेट जाए और कीच में शरीर का चिन्ह बन जाए ऐसे पूरे श्रीअंग का चिन्ह शिला में बना हुआ है वहाँ भगवान अल्हारनाथ का दर्शन करके अपने ताप को शांत करते भरत जी का अवतरण नहीं होता तो त्रेता में लोग प्रेम नहीं पहचानते गोपियों का राधा रानी का अवतरण नहीं होता तो द्वापर में लोग प्रेम तत्व का परिचय प्राप्त नहीं कर सकते थे और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण नहीं होता तो लो लोग प्रेम तत्व का परिचय प्राप्त नहीं कर पाते प्रेम कहते किसको हैं प्रेमास्पद की निरंतर विरह से शनि हुई जो अनुभूति है उसका स्वरूप क्या है महाप्रभु जी की लीला से ही प्रकट होता है ऐसा ही चित्त हम सबका बन जाए कि शरीर संसार का होश ही न रहे कोई खबर न रहे और एक ही भाव निरंतर मन में बना रहे बस इतना यदि हो गया तो इस देह धारण करने का फल हम सबको मिल गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की आज रासलीला के बारे में भैया जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई बहुत अच्छा लगा इसमें भी लोग झगड़ा करते हैं कोई कहता कि अमुक आचार्य ने ही प्रवर्तन किया कोई कहता अमुक ने ही प्रवर्तन किया कोई कहता अमुक ने ही प्रवर्तन किया पर मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है ये झगड़े का विषय नहीं है ये रसासन का विषय इसलिए दुराग्रह में नहीं जीना चाहिए सबसे प्रथम लीला रस को प्रकट करने वाली तो वृजगोपियां हैं वे तो आचार्य हैं भगवान रास में अंतर्धान हो गए तो गोपियों ने संपूर्ण कृष्ण लीला का अभिनय किया ये प्रथम रास लीला है और यह प्रथम रास की अनुभूति बृजांगना की गोपियों ने की वहाँ से आरंभ है और इसके बाद इस भक्त युग में सर्वप्रथम बरसाने के निकट जो करहला गांव है वहाँ निम्बार्क परंपरा के आचार्य चरण श्री स्वामी घमंड देवाचार्य जी महाराज जिन्हें प्रत्यक्ष युगलवर श्यामा श्याम ने सहचरियों के सह दर्शन दिया अपने नित्य विहार नित्य रात का दर्शन कराया और जब भगवान अंतरधान हो गए तो श्री स्वामी गमंड देवाचार्य को इतना तीव्र विरह हो गया उस विरह में उनको जीवित रहना कठिन हो गया प्राण धारण करना कठिन हो गया उनकी विरह वेदना को देखकर ब्रजवासी कल्पने लगे व्याकुल हो गए कि बाबा के प्राण कैसे बचाए जाए तब श्री ठाकुर जी श्री जी ने प्रकट होकर आज्ञा ब्रजवासी विप्रबालक हमारा ही स्वरूप है ये मुकुट और ये चंद्रिका लो धारण करा के और रसिकाचार्यों की वाणियों का आश्रय लेकर नित्य रास का लीला का अनुभव करो और इससे आपके विरह के ताप का शमन होगा तो जैसा भैया जी ने कहा ना कि तो ये संतों के लिए ठाकुर जी ने कृपा करके तत् जीवनम्म तब कथाम अथवा तब लीलामृतम तत्व जीवनम तत्व जीवन विरंग के ताप से तपे हुए उन्हें प्राण धारण करने की सामर्थ्य देने के लिए भगवान ने करुणा करके ये लीला प्रकट की पुनः हाँ, श्रीधाम वृंदावन में श्री हितरास मंडल में महाप्रभु श्री हितव्रंश चंद्र जी महाराज ने भी लीला बिहारी के स्वरूप का अनुभव किया ये भी मंडल है जहाँ श्री ध्रुवदास जी महाराज और श्री सेवक जी महाराज ने सदेह निकुंज प्रवेश किया दो वृक्ष हैं एक पीपल का एक बट का और दोनों में श्री ध्रुवदास जी और श्री सेवक जी महाराज ने सदैह उन वृक्षों में प्रवेश किया वो वृक्ष आज भी विद्यमान है अब गौरी परंपरा के ही एक आचार्य हुए जिन्होंने रास लीला का अनुभव किया वे हुए श्री नारायण भट्ट जी जिनका चरित्र भक्तमाल में है जो देवर्षि नार जी के अवतार जिनके ठाकुर श्री लाडले जी ऊंचे गांव में विराजमान है भट्ट जी महाराज नारायण भट्ट जी दक्षिण भारत में उनका जन्म था नारद जी के अवतार थे पुनः ब्रजभूम विलुप्त ब्रजभ भूमि को प्रकट करने के लिए भगवान ने उनको यहाँ भेजा था तो उनके ठाकुर जी उनको बताते थे चौरासी कोष यात्रा में यहाँ मेरी अमुक लीला हुई ब्रजवासी कहते हम विश्वास नहीं करें की अमुक लीला यहाँ भैया अब आप कहते इतनी गहराई से खोदो यहाँ कुंड मिलेगा यहाँ अमुक कुआ मिलेगा यहाँ अमुक चिन्ह मिलेगा को कहते कि अरे ना ना बाबा ऐसे तो पुरानो ब्रजय को पड़ो तो है। विश्वास नहीं करते तब आप अपने ठाकुर जी से कहते कि लाला हमारी बात झूठी पर रही है नेक लीला तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला का दर्शन कराते और उनके शिष्य हुए श्री ब्रज जी ये ब्रजवासी थे शरीर से नारायण भट्ट जी तो दक्षिण के थे और इन्होंने ब्रजभक्ति विलास नामक ग्रंथ लिखा है क्या ब्रिजभक्ति विलास संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें वेद से लेकर पुराण स्मृतियां अनेक आगम ग्रंथों के तमाम श्लोकों का उद्धारण है ब्रज महात्म्य का ये अद्भुत ग्रंथ है ब्रजभक्ति विलास पुनः श्री नारायण भट्ट जी ने अपने शिष्य ब्रिजवासी ब्राह्मण श्री ब्रिजवल्लभ जी को आज्ञा दी के प्रया लाल जी का असह्य विरह उसका समन करने के लिए तुम ब्रजवासी विप्र बालकों को युगल स्वरूप में श्रृंगारित करके लीला का करो और स्वयं भट्ट जी लीला दर्शन करते एक प्रसंग तो नाभाजी ने लिखा है ब्रज बल्लभ बल्लभ सुवन दुर्लभ सुख नयनन दियो ब्रज बल्लभ बल्लभ सुवन दुर्लभ सुख नैनन दियो ब्रज बल्लभ जी के बारे में लिखा है कि रास हो रहा था ब्रज बल्लभ जी श्री से जैसा भैया जी ने कहा कि पहले रास का स्वरूप ये सब लाइट वाइट तो थी नहीं तो लता कुंज के नीचे और बस ब्रजरज लगाई ली गोपी चंदन लगा लिया और सामान्य श्रृंगार हो गया उसी में लीला होती थी सब अत्यंत सात्विकता में सब लीला होती तो श्री ब्रजवल्लभ जी निकुंज रस की लीला हो रही थी और ब्रजवल्लभ जी ललता जी के स्वरूप में स्वयं ब्रजवासी तो थे तो ललता जी के स्वरूप में वो सेवा कर रहे थे लीला में और उसी समय ब्रज जी के पेट में भयंकर दर्द हुआ ऐसा शूल उठा कि उस वेदना को वे सह न सके अब साक्षात गुरुदेव आचार्य चरण बैठे हैं और वे एकदम भाव समाधि में डूबे हुए हैं अजस्त्र प्रेमाश्र धारा बह रही है अब मैं इधर भगवत सेवा छोडूं और इधर उधर की पीड़ा इतनी अधिक है कि मैं ये सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं क्या करूं अंत में इतनी छटपटाहट बढ़ी कि वे धीरे से श्रृंगार घर में चले लीला के बीच में और ललताजी का पाठ है और ललता जी चले गए श्रृंगार घर में वहां जाके मूर्छित तो हो गए लेकिन एक बड़ी विकल्पता हुई थी श्री की सेवा छूट गई और आचार्य की सेवा एक साथ संतों की सेवा छूट गई गुरुजनों की सेवा छूट गई युगल की सेवा छूट गई इससे अच्छा मृत्यु हो जाती तो ठीक था उनकी विकलता को देख करके स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ही ललताजी बन गए ब्रजवल्लभ जी के स्वरूप में स्वयं कृष्ण ललता जी बनकर लीला करने लगे अब तो बढ़िया पाठ हो रहा उन्होंने ललता जी तो बता बोल रही है तो ऐसे धीरे से से घर झांक के के देखा, तो जी उन्हीं स्वरूप में ललता जी बनकर लीला कर रहे तब धीरे से आप अपनी गुजरिया ओढ़ के घूट तो काट के खिसक खिसक कर आकर संतों की सभा में बैठ गए के, इस लीला का आस्वादन हम तो करें हम ललता जी तो हम कहा आस्वादन कर पाते अब दो स्वरूप हो गए एक बुजबल्ल जी उसी श्रृंगारित स्वरूप में यही जी, जी। वे इस नहीं बदला है क्यों उसी सखी सहरी स्वरूप में तो लीला कर रहे तो गुदड़िया उड़ गई और गुदड़िया उड़ के अपने श्रृंगार को छिपा श... श... श... करके अब वो बैठ गए देखने लगे लीला लीला संपन्न भई और ठाकुर जी बने ललता जी ने थोड़ी गुदरी का अब तो ठीक है ठाकुर तो जी दुर्लभ सुख नहीं लेकिन ये बात सत्य है कि ब्रज बल्लभ जी के बाद वो परंपरा चली हो ऐसा कोई विशेष परंपरा का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता ये बात भी सत्य है और वस्तुता यह उपासना की वस्तु है ने श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारन देव जी जिनको श्री गुरुदेव कहा जाता है अत्यंत आदर के कारण श्री गुरुदेव जी ने अपनी वाणी में कहा है रास के संबंध में कि रास ही नित्य विहार है रास ही नित्य विहार है और ये नित्य विहार किसकी वस्तु है ना हमारी वस्तु है और ना आपकी वस्तु है किसकी वस्तु है बोले तो नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ा बिहारन देव जी महाराज कह रहे हैं तेरे मूड मुड़ाने से घर द्वार छोड़ लेने से और भेष बना लेने से तुझे थोड़ी ये मिल जाएगा ये तो नित्य सिद्धों की वस्तु है नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे तू मूड़ मुड़ावे ये बिहारन देव जी ने कहा इसलिए खूब श्री नाम का जप अब तो धीरे धीरे थोड़ी सी शिथिलता इसलिए भी आ रही है पहले पुराने समय में ब्रजवासी विप्र बालक उनको उनके ऊपर ही मुकुट चंद्रिका विराजमान होता था चाहे सखी स्वरूप में हो और चाहे युगल स्वरूप में तो अनिवार्यता थी सखी स्वरूप में भी सब ब्रजवासी ब्राह्मण ही होते थे ब्राह्मण बालक उसका कारण अविवाहित एक निश्चित आयु तक ही वे होते थे और और पुराने समय में जाओ ज्यादा नहीं पचास साठ साल पुराने समय में जाओ तो मुकुट धारण करने के पहले उनका यज्ञोपवीत तो हो जाता था उनकी नियमावली थी उनके सब लोग हर समय पैर नहीं छूते थे वो केश ही रखते थे चौबंदी पहनते थे और शिखा उनको उनको युगल मंत्र दिया जाता था वो नित्य नियम से मंत्र का जप करते थे ऐसी परंपरा थी बिना लीला के भी उनमें स्वरूपावेश रहता था और आप लोग कहेंगे कि विप्र बालक होने की अनिवार्यता क्यों इसलिए कि बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े सिद्ध पुरुष उनका चरणोदक लेते उनका उच्छिष्ट अधरात ग्रहण करते तो यदि विप्रेतर व्यक्ति भले ही नाटक लीला में ही सही अपना चरणामृत और अपना उच्छिष्ट ब्राह्मण को या आचार्य कोटि के महापुरुषों को प्रदान करता है तो उसके लिए वह दोषयुक्त है से विप्रन पूजा पाँव उभय लोक निज हाथ इसलिए ये मर्यादा थी कि भगवत स्वरूप जो सखी स्वरूप भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप है सखी स्वरूप है अथवा रामलीला में रामजी के स्वरूप है वो सब ब्राह्मण ही हुआ करते थे दूसरे अच्छा हुआ सरकारी नहीं हो सरकारी होती तो सब दुनिया फिर तो न कोई जाति मत पंथ का ग्रह तो रहता नहीं और वो भाव भी नहीं रहता इसलिए अच्छा है ये सब्जी मंडी न बने ये जौहरी की दुकान ही बनी रहे सो ये अच्छी इससे <laughs> भले ही थोड़े लोग हों हमारे मन में तो कई बार आता है कि मन तो मन है ना कुछ न कुछ सोचता रहता है तो मन में आता है कि अभी पता नहीं कब तक इधर उधर भटकना पड़ेगा ये भटकना बंद हो जाए तो नित्य सत्संग भी वृंदावन में और नित्य का हो सोई अपनी थोड़ी सी बची हुई आयु है वो ठाकुर जी श्री जी की कृपा से कट जाए एक जगह नित्य कथा हो नित्य लीला हो बस आनंद है फिर क्या है और क्या चाहिए और कहां जाना है क्या करना हो क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए श्री वृन्दावन बिहारी लाल हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं पूज्य श्री स्वामी नवल राम जी महाराज पधारे हैं हम उनको प्रणाम करते हैं और वहाँ भी उत्सव चल रहा है कथाएं चल रही रासलीला भी हुई ना अभी नहीं होगी सत्रह तारीख से वहाँ रासलीला भी है तो वहाँ भी निरंतर चतुर्माश के उत्सव चल रहे हैं फिर भी इतनी व्यस्तता में महाराज जी बीच बीच में कृपा कर देते हैं ये उनका अनुग्रह है 170 तक हो गया था क्या बालकांड दोहा संख्या 170 तक पांच दोहा रोज करते हैं जितना हो जाएगा एक रामतीर जी आय अरविंद नाथ गई एक को तीन को दे दो महाराज जी को रामचरित मानस की पुस्तक दे दो बिना चश्मा के देख लेंगे दोहा संख्या 170 सौ बालकान तापस आपस नृपणीज सख निहार तापस में परिवार सुनिलहरी पर प्रतव सुनी नीप गयो जन भोजन पानी पहना सब प्रसन्न महे सुन प्रसिद्ध प्रसित पयु ना के ना को ये भूषण हो प्रताप हो अ समाचार सही खलजा का नफरत पटाई सज सज सेन घूस दबाई गैर नगर निशान बजाई दिन दबाती तो, तीन तीन तो ही राई युद्ध सकल सुगट करी करी बंदूक में पर्युधर सच के खुल को सीता वाल के क्रम में कल चारों लाल जी का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ है। श्री राम श्री लक्ष्मण श्री भरत श्री शत्रुघ्न ये चारों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ गोस्वामी जी कह रहे हैं बार ही ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति रतिमान बाल्यकाल से ही श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में अनुराग किया चारों लाल जी को जब पलना में पढ़ाया जाता तो राम जी को लक्ष्मण जी से जैसे ही पृथक किया जाता इधर रघुनाथ जी रोने लग जाते उधर लक्ष्मण जी रोने लग जाते भरत जी को शत्रु से पृथक किया जाता तो भरत जी रोने लग जाते शत्रु जी रोने लग जाते बड़ी विलक्षण बात गुरु जी को बुलाया बोले चार पल्ना अलग अलग हैं इनको एकदम अलग कर दो एक विशाल पलना बनाओ जिसमें चारों लालजी एक साथ रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे तब चारों लाल जी का एक पलना बनाया गया और उसमें श्री राघव पौधे हैं उनके चरण को पकड़ के लक्ष्मण जी पौे हैं और श्री राघव के बगल में श्री भरत लाल जी पौे हैं उनके चरण को पकड़ के शत्रु कुमार पौधे हैं ऐसी सुंदर झांकी पलने में होती है श्रीमद वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर श्लोक है संबंध में बाल्यात्वस्निग्ध लक्ष्मण लक्ष्मीवर्धन राम से लोक राम से भातुर्जेष्ठ सेस्रियक शरीरक लक्ष्मणो लक्ष्मीसंपन्नो प्राणि वापर लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण अपने शैशव काल से ही राम जी में अत्यंत अनुराग रखने वाले कैसे राम जी रामस्य लोक रामस्य लोक राम से लोक राम लोक राम माने लोकाभिराम श्री राम संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त जीवों को जड़ चेतनों को सबको आनंद देने वाले जो श्री राम जी हैं जो लक्ष्मण जी के बड़े भैया हैं उनके चरणों में जन्म से ही श्री लक्ष्मण जी का विशिष्ट अनुराग है यहां लक्ष्मण जी का एक विशेषण है लक्ष्मी लक्ष्मीवर्धन क्या लक्ष्मी लक्ष्मी को बढ़ाने वाले कौन सी लक्ष्मी तो श्री गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में लिखा है कि वस्तुतः भागवतों की लक्ष्मी भगवत कैंकर ही है वैष्णवों की लक्ष्मी क्या है वैष्णवों की श्री क्या है भगवत सेवा तो श्री राम कैंकरी रूप जो लक्ष्मी है उसको बढ़ाने वाले श्री लखनलाल जी उनके बिना भगवत सेवा के कैंकरी के भाव की वृद्धि नहीं होती है फिर दूसरा विशेषण वर्धन कहा लक्ष्मी बढ़ाने वाले श्री राम सेवा रूप लक्ष्मी जो कैंकरी रूप लक्ष्मी है उसको बढ़ाने वाले हैं और एक और विशेषण लक्ष्मी जी को वाल्मीकि महर्षि ने दिया है लक्ष्मी संपन्न सेवा ही संपत्ति है लक्ष्मी है और उस लक्ष्मी से संपन्न है श्री लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मी संपन्न है लक्ष्मण जी के स्वभाव में सेवा है स्वभाव में सेवा सबके नहीं होती सेवा भाव भी होता है लेकिन स्वभाव में सेवा सबके नहीं होती देखेंगे कि क्या जरूरत है उतना काम कर देंगे या जो आज्ञा दे दोगे वो कर देंगे लेकिन जब स्वभाव में सेवा होती है तो बस उसका जीवन सेवा मय हो जाता है स्वभाव में सेवा होनी चाहिए चौरासी कोष की परिक्रमा चली थी और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी परिक्रमा में थे चौरासी पैदल परिक्रमा में इस बार भी बहुत परिक्रमा चली है चौरासी कोष की पूरे चौरासी कोष में भक्तों की माला पड़ गई चौरासी कोष ब्रजभूमि को इतनी परिक्मा चौरासी की चली गाँव गाँव से दिनों रात कांता नहीं टूटा है परिकमा का अद्भुत परिक्रमा इस बार चली तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे परिक्रमा में और श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी मोटे पुजारी जी रामचंद्रदास जी महाराज वो भी थे और पूज्य श्री रामानुज गुरुजी भी थे सेवा वाले गुरुजी जी तो महाराज जी थे तो महाराज जी परिक्रमा में एक थैला लेके चलते थोड़ा वजन था थैला एक बड़ा कमंडल पीतल का एक बड़ा डिब्बा ढक्कन वाला उसमें पानी कम से चार किलो चार साढ़े चार किलो पानी जल और एक थैला तो अब तो बहुत सुविधाएं हो गई उसमें समय बुग्गी में सामान चलता था बुग्गी में और वो पहले ही सबेरे भेज देते तो बुग्गियां चली चली जाती थी वो तो सामान पहुंच जाता तो पुजारी जी ने और सेवा कुंज वाले गुरु जी ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी खाली चलने में तो थकान हो जाती है आप इतना इतना पानी लेके चल रहे हैं और इतना थैला लेके इसको बुग्गी में रखवा दो गाड़ी में रख देते उसमें अथवा किसी को दे दीजिए नहीं वजन लेकर चलने का हमारा अभ्यास है हमें कोई असुविधा नहीं है आप लोग चलिए तो किसी को दे दो नहीं किसी को नहीं देंगे अब थोड़ी देर बाद गुरुजी को और पुजारी जी को लवुसंका जाने की इच्छा हुई तो कहीं पानी खोजो। महाराज बोले इसलिए तो डिब्बा घर के पानी लेके चल रहे आपको कहा लघुसंका लगाएगी जल कहा से आएगा अब बैठे आपको प्यास लगेगी तो पानी कहाँ पिएगा तो महाराज जी ने कुछ चना चूड़ा सूखा सामान निकाल दिया थोड़ा गुड़ दे दिया बोले खाली पेट पानी पियोगे तो लग जाएगा पेट में पानी ये थोड़ा सा चुरमुरा खा लो और नमकीन खा लो और फिर पानी पी लो तो पूज श्री रामानंद गुरु जी कहते थे क्या महाराज जी के स्वभाव में सेवा थी स्वभाव में साथ रहने वालों में वो रहने वाले इसी नाम पे रहते थे कि ये महाराज जी की सेवा में है लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी थी सच्ची बात यह थी कि महाराज जी ही सबकी सेवा में रहते थे सबका ध्यान महाराज जी ही रखते थे सबका ध्यान उन्नीस में दास को पहली बार महाराज जी के साथ ब्रिज चौरासी को उसकी परिक्रमा करने का पैदल परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला उन्नीस उस साल इतनी परिक्रमा हुई थी एक बात चल पड़ी थी ब्रज में कि चौरासी में जो चौरासी की परिक्रमा लगाएगा वो चौरासी के चक्कर से छूट जाएगा लोगों ने पर्चे भी छपा रखे थे चौरासी में चौरासी करो और चौरासी चक्कर से छूट जाओ तो पूज्य श्री श्याम सुंदरदास जी ने परिक्रमा उठाई थी छत्तीसगढ़ वाली महंत जी ने उनके साथ महाराज जी थे हम भी थे हमारी अवस्था छोटी थी तो थक कर सो जाते तो आसन भी महाराज जी लगाते और फिर एक महात्मा को कहते तो उठा करके फिर आसन पर लिटा भी देते और थक के सो गए तो थोड़ा तो सा प्रसाद भी रख लेते जगेंगे भूखे आख खुलेगी रोएंगे तब क्या करेंगे तो अब बताओ जैसे मैया ध्यान रखे छोटे बालकन को ऐसा ध्यान रखे जी परकमा पहुंची और उस दिन पड़ाव भी बड़ा था लंबा था और फिर शाम कोई शायद तीन चार बजे से गिरिरा जी की परिक्रमा शुरू हो गई ये पूरी परिक्रमा तो परिक्रमा करके जैसे ही लौटे तो थक गए एक साथ पहले सबेरे चल के आए फिर शाम को परिक्रमा तो बगल में अहवासी धर्मशाला है वहां परिक्रमा रुकी थी उसके बगल में कनक भवन आश्रम महाराज जी का आसन वहीं था हम तो महाराज जी के पास ही रहते थे साथी रहते थे तो थककर सो गए जगाने से जगे नहीं ब्यारू किए नहीं और सवेरे जैसे ही उठे तो उठते ही रोने लगे महाराज जी ने कहा पंडित जी क्यों रो रहे हो सवेरे सवेरे में भूख लग रही है अरे कितनी जोर की भूख अरे ब्राह्मण हो यज्ञोपवीत धारी हो कु दातुन कर लो स्नान कर लो पासन कर लो इसके बाद कुछ खाने की योग्यता होगी हमने की महाराज जी भूख के मारे उठा नहीं जा रहा है क्या करें बोले तो ऐसा करो दातुन तो कर लो दातुन दे दिया हमको ले वो पानी ले लो दातुन ले लो छत पर चले जाओ हमने कहा महाराज इतनी ताकत का है जो दातुन शबा में दातुन भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल मंगला भोग बिना आचमन कुल्ला के दो तीन थार दो पूरी दिया बोले तो लो पूरी मोहन थार साग तो था नहीं पूरी मोहन पाया पाने के बाद जल पिया सब तो शांति आई उसके बाद कुल्ला किया दातुन किया बाद में सब फिर स्नान तो कर जैसी स्नान करके आए महाराज जी बोले पंडित जी अब यज्ञोपवीत बदल लो क्यों तुमने बिना संध्योपासन के खा लिया है जनेऊ बदलू फिर उन्हें जनेऊ बदलवाया ये बात हम इसलिए स्मरण में कर रहे हैं कि सबकी ऐसे ही सेवा का स्वभाव था उनका लक्ष्मण जी का सेवा का स्वभाव लक्ष्मी संपन्न लक्ष्मी संपन्न करते श्री राम कैंकर्य सम्पन्न श्री राम कैंकरी रूप जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी से श्री लक्ष्मण जी संपन्न है हमारे महाराज जी ने तो लंबे समय तक लक्ष्मण जी की ही सेवा की गिरजा जी में गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर में तो लगता है लक्ष्मण जी का सेवा भाव महाराज जी में अवतरित हो गया बही प्राण इवा पर राम जी के वही प्राण है लक्ष्मण जी महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं बही प्राण माने होता है ऑक्सीजन श्वास प्रश्वास के बिना कोई जी नहीं सकता रह नहीं सकता बिना लक्ष्मण जी के राम जी रहते ही नहीं राम जी लक्ष्मण जी के बिना सोते नहीं है निद्रा नहीं लेते आगे लिख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि न चते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम श्री राम जी लक्ष्मण जी के बिना उनको नींद नहीं आती क्यों गोविंदराज स्वामी कहते हैं कि बिना श्वास के निद्रा भला किसको आएगी हुँ? बिना प्राणवायु के निद्रा आ सकती है क्या लक्ष्मण जी तो वही प्राण है इसे बिना लक्ष्मण जी के राम जी को नींद नहीं आती लगता इसीलिए सर्वत्र राम मंदिरों में लक्ष्मण जी को जरूर विराजमान किया जाता है नहीं तो सरकार सोएंगे नहीं इसलिए लक्ष्मण जी जरूरी है। और क्या है बोले मृष्टम उपानी तो मसनाती नहीं तम बिना मृष्टम अन्नम उपानीतम माताएं मिठाई लाती हैं, और कहती हैं रामभद्र ये मिठाई खा लो तो राम जी कहते नहीं खाएंगे क्यों पहले मेरे भाई लक्ष्मण को बुलाओ लक्ष्मण जी खाएंगे तो ही खाऊंगा नहीं तो नहीं खाएंगे क्यों बोले रामस् दक्षिण बाहु बाहू राम जी की दाहिनी भुजा है तो बिना भुजा के दाहिनी भुजा के कोई भोजन कैसे करेगा तो बिना लक्ष्मण जी के सोते नहीं है बिना लक्ष्मण जी के खाते नहीं है और महाराज जी वाल्मीकि में लिखा है आगे की बात की जब राम जी मृगयाग के लिए जाते हैं तो उनकी छाया बनकर लक्ष्मण जी पीछे पीछे घोड़े पर चलते हैं बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज की लक्ष्मण रामचंद्रेण शत्रुघुनो भरतेन च्वंदी भूय चरंत तो तो, पायशांसान शार अध्यात्म रामायण का श्लोक है पायसांतानुसार पायस के अंश के अनुसार राम और लक्ष्मण द्वंद्वीप हुए राम लक्ष्मण एक साथ चलते हैं और पायश के ही अनुसार श्री भरत और शत्रुघ्न भी एक साथ चलते हैं इस विभाजन को हमने बताया था ना पायस का विभाजन कैसे हुआ? जन्मोत्सव के समय बताया था तो अर्ध भाग कौशल्य ही देना आधा कौशल्या जी को दे दिया अब फिर मने आठाना आना कौशल्याजी को दे दिया और फिर चाराना फिर दिया तो वो जो चाराना था वो उन्होंने सुमित्रा जी को दे दिया दो आना दो आना सुमित्रा जी को दे दिया और केकई के जी को जो चार ना मिला था उसमें से उन्होंने दो आना सुमित्रा जी को दे दिया तो so, सुमित्रा जी को जो दे दिया तो so, वो सुमित्रा जी को दिया केकई के माता ने उससे शत्रु हुए और कौशल्या जी ने जो अपने भाग में से सुमित्रा जी को दिया उससे लक्ष्मण जी हुए तो so, पायस के कारण ये जोड़ी बनी हुई है श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी और श्री भरत शत्रु की जोड़ी बनी हुई है एक बार राम जी ने कौशल्या जी के ज्ञान को पुष्ट करने के लिए एक बड़ी सुंदर लीला का दर्शन कराया क्यूँकी शत्रुपा स्वरूप में श्री शत्रु ने वरदान मांगा है कि किसी भी अवस्था में मेरा ज्ञान विलुप्त न हो तो भगवान ने वो लीला उनको प्रत्यक्ष करके दिखाई एक बार जनवी अनुवाय करी श्रृंगार पलना पौधाए सुंदर स्नान कराया स्नान करा के पल्ले में पौधा दिया और इसके बाद ठाकुर जी को कुछ स्तन पान करा के और ठाकुर जी को सैन करा दिया सुला दिया और जैसे ही रंगनाथ भगवान के निकट गई और वहाँ भगवान को स्नाना भी करके भगवान के लिए रसोई बनाई भगवान को नैवेद्य अर्पित किया तो वहाँ आश्चर्यजनक घटना दिखाई पड़ी श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में गर्भगृह में श्री राम भद्र जिस स्वर्ण में थाल में भगवान रंगनाथ को नैवेद्य अर्पित किया गया है उसी रत्न वेदिका पर विराजमान होकर लाल जी पा रहे हैं मैया सोचने लगी कि अभी तो इनका अन्न प्राशन संस्कार ही नहीं हुआ ये तो सनंद केवल गोदी के लाल हैं दूध ही पीते है और बाहर की कोई चीज खाते पीते नहीं है ये यहाँ कैसे नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं और मैंने तो स्नान श्रृंगार करके पालने में पौधा दिया यहाँ ये बालक ये लाया यहाँ तक कौन कैसे चल के आ गया आश्चर्य हो गई अब कहीं मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं है अथवा मेरी आँखों का भ्रम तो नहीं है दौड़ करके पुनः महल में गई तो देखा वहां राम जी पालने में सो रहे हैं आनंद से किसी को गोस्वामी जी ने कहा यहाँ वहां दुरी बालक मत ब्रह्म गई है तब मैया को भगवान ने हंसकर अपना रूप दिखाया क्या दिखाया दिख रहा मात ही निज अदूत रूप अखंड रोम रोम कोटि कोटि ब्रह्मण्ड भगवान ने अपने दिव्य ऐश्वर्य में स्वरूप का दर्शन कराया जिसके रोम रोम में अनंता अनंत अनंतानंत ब्रह्मांड विद्यमान है करोड़ों असंख्यओं में खरबों ब्रह्मांड भगवान में प्रवेश कर रहे हैं भगवान से निकल रहे है। ये है रोमरोम रो प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कौशल्या जी ने कहा कि भले हमने शत्रुपा के रूप में वरदान मांग लिया कि हमारा ज्ञान विलुप्त न हो पर अब तो हमारी प्रार्थना है कि ऐश्वर्य में लीला का दर्शन करा के मेरे ज्ञान को जागृत नहीं रहने दीजिए मेरे ज्ञान की चोरी कर लीजिए क्योंकि मैं आपके वात्सल्य रस का ही आस्वादन करना चाहती हूँ और उसमें ऐश्वर्य भाव उसका विरोधी भाव हो जाएगा इसलिए आप अपने वात्सल्य लीला का ही आनंद हमको लेने दीजिए अपनी यह ब्रह्म लीला आप अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रखिए अभी एक बार दिखा दिया अब बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं बार बार कौशल्यानय करें करजोर अवजन जन कब हूँ व्याप प्रभु माया तो बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करती भगवान आपकी माया मुझे व्याप्त नहीं बाल चरित्र बहुत हैं भगवान के लेकिन उन सभी बाल चरित्रों को गोस्वामी जी ने अत्यंत संक्षेप में एक चौपाई में कर दिया बालचरित्र हरी बहुत दासों को भगवान ने प्रदान किया भगवान का अन्नप्रासन संस्कार, शुभ मुहूर्त में भगवान का अन्न संस्कार संपन्न हुआ भगवान रंगनाथ को निवेदित करके अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान मिष्ठान वे पधराए गए हैं और चारों लाल जी को छोड़ दिया गया है उस प्रसाद सामग्री के मध्य में लालजी किस चीज पर अपना कर कमल पघराते है अपने अधर से किसका आस्वादन करते हैं मुखारवंद से किस पदार्थ को स्पर्श करते हैं बालकों की रुचि जानने के लिए श्री राम भद्र चले हैं गुटरुवन और चलकर के उन्होंने सबसे पहले पायस खीर खीर पर हाथ पधराया है और अपना करकंज खीर पर पधरा कर अपने मुख में लगा लिया चाट लिया थोड़ा सा बोलो भक्तवत्सल भगवान की आश्चर्य है सोचते थे चारों बालक अलग अलग पदार्थों पर हाथ रखेंगे पर राम जी खीर पाकर करके जब अधर हो गए तो क्रमशः सभी लाल जी ने भरत जी ने लक्ष्मण जी ने शत्रु जी ने उसी में ग्रहण किया अलग से किसी ने कुछ नहीं लिया सबके नेत्र भराए की ये बड़े भैया के परम भक्त होंगे ये अलग से अमनिया नहीं लेंगे ये तो श्री राघव का ही अधरा सब लेंगे और वशिष्ठ जी ने कहा चक्रवर्ती महाराज आपको बालक बड़ो भाग्यशाली है क्योंकि इनके प्रादुर्भाव का मूल हेतु ही पायस है इसलिए इन्होंने पायस ग्रहण किया खीर स्वीकार किया है और रामजी को खीर बड़ी प्रिय है बहुत प्रिय है खीर हाँ हमारे ब्रज में दूसरी बात हमारे ब्रज में राधा रानी को खीर बहुत प्रिय है बोलो राधा रानी की और ठाकुर जी को कढ़ी बहुत प्रिय है गोविंद कढ़ी दूसरा मांगी ठाकुर जी को कढ़ी बहुत प्रिय है इसलिए ब्रिज के मंदिरों में चाहे बिहारी जी हों राधा वल्लभ जी हों राधा रमन जी हों जयपुर में गोविंद देव जी हो करौली में मदन मोहन जी हों सब जगह प्राचीन मंदिरों में कढ़ी और खीर रोज बनती है क्यों ठाकुर जी की रुचि कढ़ी में ज्यादा है और राधा रानी की रुचि खीर में है इसलिए दोनों की रुचि का ध्यान रखकर कड़ी और खीर दोनों भोग में पधराई जाती है ग्वार ठाकुर ने कड़ी अच्छी लगती है उनको छाक में कड़ी ज्यादा जाती होगी दूध की सामग्री में तो थोड़ी माताएं विचार रखती हैं ना और कई बार तो कुछ कोयला डाल के भेज देती हैं कि, कि किसी की अलाय बलाये हवा बया का चक्कर ना पड़ जाए और पहले तो हमने देखा कि माताएं दूध खीर कुछ खा करके कोई जाता तो थोड़ी राख खिला देती जो बबूत खा लो राख खा लो बाहर का कोई प्रभाव न पड़ जाये माताओं का वात्सल्य है ये। तो ठाकुर जी को खीर बहुत प्रिय और कलिकाल में जब श्री रघुनाथ जी यक्र चूडामी जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के रूप में अवतरित हुए तो जीवन भर जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने खीर ही पाई उनका नाम ही है पायस पाई दाल भात फुलका साग कढ़ी अमुक तमुक झमुख कुछ नहीं अन्नप्रासन के समय जो खीर आरोगी है रामानंदाचार्य जी ने और जब तक वे इस घराधाम पर विराजे हैं खीर ही चौबीस घंटे में एक बार खीर ही वे आहार के रूप में ग्रहण करते थे बस केवल खीर बोलो भक्तवत्सल भगवान की चारों लाल जी का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ और अन्नप्राशन के कुछ समय पश्चात शुभ मुहूर्त आने पर श्री वशिष्ठ जी महाराज के आचार्यत्व में तो चारों लाल जी का कर्णवेद संस्कार संपन्न हुआ कर्ण छेदन जिसको कहते हैं ये कर्णवेद संस्कार की भी बड़ी भारी महिमा है छेद होना चाहिए कान में छिद्र होना चाहिए कितना छिद्र होना चाहिए शास्त्रों में तो लिखा है कि सूर्य भगवान उदित हो उनके सामने खड़े हो तो उनकी किरण यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए वो किरण माने ऐसा महीन छिद्र नहीं होना चाहिए कि किरण आर पार न जावे किरण यहाँ से यहाँ तक जाने चाहिए यहाँ तक लिखा है विजाति के कर्ण में इतना छिद्र होना चाहिए के वो सूर्य भगवान के सामने खड़ा हो तो सूर्य की किरण यहाँ पड़े छिद्र के भीतर से यहाँ किरण की छाया पड़नी चाहिए इसका शरीर पर भी दिव्य प्रभाव होता है कर्ण वेद का वह एक प्रकार से एक ज्ञान की नस है उसका वेधन होता है उससे बालक की बुद्धि कुशाग्र होती है कर्ण वेद से उस वो भाग्यशाली होता है तो कर्ण छेद संस्कार भगवान का संपन्न हुआ है बोलो भक्तवत् भगवान की भगवान का चूड़ा करण संस्कार संपन्न हुआ है चूड़ा करण का अर्थ होता है चुटिया रखाना क्या? छोटी रखाना वर्तमान समय में भी बालकों का माताएं मुंडन करती हैं, घरों में होता है न जन्म के बच्चे कोई कितने साल में करते हैं कोई दो साल में कोई तीन साल में कोई पाँच साल में मुंडन करते हैं और जब मुंडन करते हैं तो पूरे बाल मूड देते हैं ये नहीं होना चाहिए पूरे बाल नहीं मूडना चाहिए चोटी जो है वो गर्भ से जो बाल आए हैं उन्हीं की चोटी होनी चाहिए अब मुंडन के समय चोटी मूड दी इसकी हिन्दुत्व तो का चिन्ह ही समाप्त कर दिया कहां से बिचारे को सनातन धर्म के नियमों में निष्ठा रहेगी छोटी अवश्य रखना चाहिए हिंदू मात्र को छोटी धारण करना चाहिए और विजाति को छोटी के साथ यज्ञोपवीत्र भी धारण करना चाहिए यही शास्त्राज्य है परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम जी महाराज वो जीवन भर प्रेरणा लोगों को देते रहे चोटी और जनेऊ सिखा सूत्र की प्रेरणा पूज्य स्वामी जी जीवन भर लोगों को प्रदान करते रहे और उनकी प्रेरणा से बड़ी बड़ी आयु के लोग भी मुंडन करा के चोटी रखाते और जिन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है वे यज्ञो पवित्र भी धारण करते ये हमने आंखों से देखा है अभी भी होता है गीता भर में जनेऊ होता है तो बड़ी उम्र के लोग भी जनेऊ कराते हैं अनिष्ठा पूर्वक और यज्ञोपवीत का वही स्वीकार करते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की गीताबली का एक बड़ा सुंदर पद है सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए ज सोहित कौश पगन कब चली हो चारों भैया पगन कब चली हो चारों भैया पैया पैया कैसे चलो प्रेम पुलक लाई मन सब कहते सुमित्रा मैया पगन कब चली हो चारों भैया इत्यादि प्रकार से माताएं मनोरथ करती हैं कभी कभी लालजी उनको नजर लग जाती है कभी कभी लालजी को नजर लग जाती है माताएं दुखी हो जाती हैं आज वन रसे हैं भोर के आज तवेरे से अनमने माताएं बालक के शरीर की गंध से पहचान जाती इसको नजर लगने लगती ये विज्ञान बिल्कुल अलग है यहाँ तक ना चिकित्सा विज्ञान पहुँच सकता है ना और कोई विज्ञान पहुँच सकता है ये माता के हृदय का विज्ञान है और ये हृदय की भाषा है माताएं बालक दूर देश में कहीं है और बालक को कुछ असुविधा है कष्ट है शारीरिक दुख है तो माताओं को अनुभव हो जाता भगत भाई हमारी आंसर क्यों जल रहा है हमारी छाती क्यों जल रही है और ठीक तो है कि नहीं उत्सव त्योहार में सब प्रेम से खाते हैं पर माँ ग्रास देने के पहले दो आंसू अपनी आंखों से लुड़का देती है भले ही बालक छप्पन भोग वहां रह के कहीं दूसरी जगह रह के खाए रहे होए, पर मैया बालक की याद करके दो आंसू लुड़का देती है माँ से जैसी तो माँ ही है इसीलिए स धर्म में स्थित व्यक्ति उसके लिए कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं है और नातेदारी नाते रिश्तेदारी है तो साधु सन्यासी नहीं है ये दोनों बातें हैं पूर्व की स्मृति करने से भी दोष लगता है साधु सन्यासी संसार से संबंध विच्छेद हो गया उसको क्या लेना देना यहाँ तक लिखा है महाराज जी के पुत्र यति है और भगवत चर्चा कर रहा है या वेदांत को उपदेश कर रहा है और उस समय उसके जनक पिता आ जाएं और वो बैठ जाए और वह उठकर उनका अभिवादन न करे तो उसको दोष नहीं लगेगा किंतु वह तत्वमसी आदि महावाक्यों का व्याख्यान कर रहा हो और उसी समय उसकी जन्मदात्री माता आ जाए तो लिखा सदंडम प्रणमेश भू दंड के सहत माता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए आज हम लोगों ने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दंड के सहित अपनी जन्मदात्री माता सची माता के चरणों में लौटकर कर प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके लिए सन्यासी नहीं हूँ मैं आपका तो निमाई ही हूँ माता के ऋण से पुत्र कभी उर्ण नहीं हो सकता मातृ नहीं हो सकता जो बड़े विरक्त हैं, साधु सन्यासी हैं, उन्हें भी अपने माता पिता का किसी भी अवस्था में तिरस्कार नहीं करना चाहिए धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थों को सिद्धि देने वाला ये शरीर चारों साधनों का साधन ये शरीर इस शरीर की प्राप्ति में माता पिता की भूमिका है इसलिए माता पिता को भगवद रूप मानकर उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए उनका आदर करना चाहिए केवल माता पिता की भक्ति करें तो भगवान मिल जाएं, इसी को प्रमाणित करने के लिए भगवान पंढरपुर में विराज हैं भक्त पुंदरी मातृ पितृभक्त उसके पितृभक्ति से रीझ कर ठाकुर जी आज भी ऐसे खड़े बोलो श्री पंडरीनाथ भगवान की जय कैसी अद्भुत भगवान की शोभा तो माताजी कहती है कि आज तो लगता है इनको नजर गुजर लग गई ये दूध नहीं पी रहे हैं ठीक से रो रहे हैं नजर की गंध आ रही है शरीर से अब क्या करो बोले गुरुजी को बुलाओ ध्यान दें वशिष्ठ जी कोई ऐसे वैसे महापुरुष नहीं है कि जब देखो तब हकारा पहुंच जाए आओ गुरु चले आओ गुरु पधारो गुरु वशिष्ठ जी का गौरव वशिष्ठ जी है। लेकिन वशिष्ठ जी भी निरंतर तैयार रहते हैं एक कोई इशारा आवे और कैसे भी राजमहल में जाने का अवसर मिले क्योंकि लाल जी के दर्शन की ललक उनको भी लगी रहती प्रतीक्षा ही करते हैं जैसे ही चक्रवर्ती महाराज ने संदेश भिजवाया है वशिष्ठ जी दौड़ करके आए हैं और तो आ करके बेगी बोली कुल गुरु छुओ माथे हाथ अमीते कुल गुरु वशिष्ठ जी ने अपना अमृतमय हस्त श्री राम जी के मस्तक पर श्री भरत जी के मस्तक पर श्री लक्ष्मण जी के मस्तक पर श्री शत्रु जी के मस्तक पर विराजमान किया और इतना ही नहीं कुशा लेकर मोरपंख लेकर झाड़ा भी लगाया सुनत आए ऋषि कुश हरे हरे हरे कुश लेकर के नरसिंह मंत्र पढ़े उग्रम विरम महाविष्णु कहकर के नरसिंह मंत्र से झाड़ा देते हैं जो सुमिरत भय भी के नरसिंह मंत्र से झाड़ा लगाते हैं और अभिमंत्रित नरसिंह भगवान का यंत्र बज्र के सहित भगवान के कंठ में धारण कराते हैं इनको नजर न लगे तो जैसे ही झाड़ फूक वही महाराज जी तो माथे हाथ ऋषि जव दियो माथे हाथ ऋषि जव दियो राम किलकन लागे राम जी किलकारी भरने लगे महिमा समझी लीला विलोक गुरु महिमा समझते की साक्षात पर परमात्मा है पर इनकी लीला को देख कर के गुरु वशिष्ठ सजल नयन सनुकुल रोम रोम जागे रोमावली खड़ी हो जाती है लिए गोद भाए गोद ते मोहि मन अनुलाए एक, एक करके लाल जी को वशिष्ठ की गोद में दे देती है और गोद में लेकर के वशिष्ठ जी बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब माताएं वशिष्ठ जी को क्या आनंद मिलता वो तो वशिष्ठ जी, जी जाने और माताएं कहती है अब गुरुदेव की गोदी में लाल जी पहुँच गए अब तो बस सुरक्षित हो गए अब किसी का कुछ इनका बिगड़ने वाला नहीं है इनका बाल बाका होने वाला नहीं है कहते न भैया संतों की गोद में धर दो गुरु जी की गोद में धर दो अब ये गुरु जी का हो गया संतों का हो गया ऐसा भाव लोगों का रहता है तो माताएं वशिष्ठ जी के गोद में लाल जी को पधराती हैं, वशिष्ठ जी कृतार्थ होते हैं माताएं धन्यता का अनुभव करती हैं। अमीय विलोकन करी कृपा मुनिवर जब जोए तब ते अरु अल भर कलखनसन सुमुख शक्ति सकल सुवन सुख सोये माताएं कहती है की देखो तो सखी हरी कैकई हरी सुमित्रे सुनो तो सही जब से गुरु महाराज ने झाड़ा लगाया है मोर पंख ऐसी हरे हरे खुद ऐसी नृसि मंत्र से झाड़ा लगाया है अपना करकमल मस्तक पर पधराया है और जब से प्रेम भरी दृष्टि से चारों लाल जी को कृपा दृष्टि पूर्वक देखा है तब से देखो कितना बढ़िया प्रेम ऐसी चारों लाल जी सो रहे हैं अब बिल्कुल भी नहीं रोदन कर रहे हैं अब तो कितने प्रसन्न हैं देखो प्रसन्न हो जाती है मैया ललन लोन ले रुआ बली मैया सुख सोइए नील बिरिया भई अभी सूर्यास्त ही हुआ है पर माताएं कहती बहुत रात हो गई है सो तो जाओ सुख सोई नींद बिरिया भई चार चरित चारों भैया कहती मलाई लाई उर छिन छोटे छैया मोद कंद कुल कुमुद चंद्र मेरे राम चंद्र रघु रघुवर बाल के संतन की सुभग सुखद सुर गैया ये सुखद और सुबह सुर गैया मन यही कामधे हुए है तुलसी दुहि पीवत ये केली रस यही दुग्ध है तुलसी दुही पीवत सुख जीवत पय सेम घनी धैया ललन लोने ले रुआ बली भैया गीताबली में बाल के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं प्रातः काल लाल को माताएं जगाती हैं भोर भयो जाग रघु भोर जली भगतनी ga ali ni wo ga le manav so kale जब दशरथ जी भोजन, भोजन करने भोजन लग, जाते, लग जाते, हैं, जाते हैं तो कहते तो हैं चारों लाल जी को बुलाओ छोटी छोटी चौकी पर चारों लाल जी बैठ जाते हैं चाल में चारों ओर घेर करके दशरथ जी छोटे छोटे ग्रास बना बनाकर मुख में देते हैं लेकिन भोक्ष मानो दशरथों राम रामम एही ही पिछा सकृत राम जी से कहते हैं एही एही ए माने आओ अधत्म रामायण का वचन है बार बार कहते हैं आओ राम जी आओ राम जी नहीं आते भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तरी बाल समाजा नहीं आते कौशल्या तुम बुला के लाओ तो कौशल्या जब बोलन जाई ठुमु की ठुमु की प्रभु चल नहीं पर भाग जाते हैं हाँ हाँ हाँ दशरथ जी ज्ञान है कौश्री तो कौशल्या जी भक्ति हैं दशरथ जी कौशल्या जी से क्यों कहते हैं मानो दशरथ जी ज्ञान है और भक्ति कौशल्या है वो तो कहते भी ज्ञान की हिम्मत ज्ञान तत्व का ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है सर्वम खलम ब्रह्म ये तो समझ सकता है ज्ञान लेकिन भगवान को ला नहीं सकता निकट में ज्ञान लाने की सामर्थ्य तो केवल भक्ति में है इसलिए भक्ति स्वरूप कौशल्या को कहती कौशल्या तुम ही बुला के लाओ पर ठाकुर जी ठुमु प्रभु चले ही पराई वो तो क्यों पराई क्यों पकड़ में तो आते हैं गोद में आते हैं लेकिन पहले थोड़ा भागते हैं क्योंकि ठाकुर जी को लुका छिपी का खेल करने में सुख मिलता है भक्तों की विकलता को बढ़ाते हैं उनके प्रेम को पुष्ट करते हैं बहुत प्रसिद्ध पदे ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया किलकत उठी चलत धाय धरत भूमि परत भूमि लटपटा अरबराय गोद मोद लेत दशरथ की मात लेत दशरथ की रनिया गोद में लेती है बड़ी सुंदर शोभा है और गोस्वामी जी लिख रहे हैं हमारा जी बाल लीला में भूसर धूरी भरे तनुहाए भूपति भी हसी गोदाये धूल धूसरित रामभद्र जी को चक्रवर्ती महाराज ने अपनी गोद में बिठा लिया अब एक प्रश्न है कि राजमहल पूरा स्वर्ण में है फर्श भी मणि जटित है और चक्रवर्ती महाराज का महल है कितनी बार पहछा चौका लगता होगा धुलाई सफाई होती होगी कैसे कैसे बढ़िया वेश कीमती कोमल कालीन बिछे हुए होंगे वहां धूर कहा आएगी हमारे ब्रज की बात तो अलग है तो वहां धूर कहाँ से आएगी जो धूसर धूल भरे तनिहाये भूपद बोध बैठाए इसके संबंध में संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया किसने किसी किसी ग्लाज से भगवान शिव महल में आते और शरीर स्नान कर रहे हैं करके अब उनको अभ्यास है स्नान करके यहाँ त्यागी तपस्वी महात्मा बैठे हैं विभूति चढ़ाने वाले कोई है नहीं है यहाँ कोई विभूति चढ़ाने वाले महात्मा बैठे हैं पुरुषो जी हैं कि नहीं है। हमारे यहाँ संतों ने जो विभूति चढ़ाते हैं तो विभूति का नियम क्या है जानते हैं नहीं जानते विभूति चढ़ाने वाले संत अपने शरीर कभी पोसते नहीं गीले शरीर पर ही विभूति चढ़ाई जाती है स्नान किया बिना शरीर को शरीर पर विभूति चढ़ाई जाती है हवन की यज्ञ की भस्म होती है धूना की भस्म उसी को छान के रखते पूरे शरीर में लगाते उसके मंत्र होते वैदिक मंत्र तो हैं ही साधुओं के सिद्धांत पटल के मंत्र भी है वो सावर मंत्र के जैसे मंत्र है बड़े चमत्कारिक मंत्र हैं और उनमें लिखा वो मंत्र यहाँ सुनाए नहीं जा सकते क्योंकि वो प्रवचन का विषय तो विरक्त साधुओं की बात है तो उसमें लिखा है बिना मंत्र जो बहु चढ़ावे ऐसा डूबे ठाह न पावे आ, बिना मंत्र के जो भस्म चढ़ाता है ऐसा डूबे ठाह न पावे इसलिए भैया मंत्र चढ़ जो बिहू चढ़ावे सो जोगी परम पद पावे तो परम पद प्राप्त करता है योगी भस्म रमाना बड़ी महिमा है शास्त्रों में भस्मो भस्मोद्धोलित सर्वांगम रामजी के लिए ही वर्णन है कि चौदह वर्ष रामजी अखंड भस्म धारण करते हैं वनवासी को तो भस्म उनकी शोभा है श्रृंगार है तो भोले बाबा भी भस्म धारण करते हैं अब सरजू स्नान करें अब फिर जाएं चिता भस्मा लेपा इतनी फुर्सत कहाँ है अब उनको लगता है कितने जल्दी राजमहल में पहुंचे लाला का दर्शन करें अपने नेत्रों को सफल करें, तो स्नान करके शरीय जी की रज में ही लोट लेते हैं झुड़क पुड़क हो जाते हैं, अब गीले शरीर में जटाओं में सब जगह धूल लग गई है इस भाव से कि लाल जी यहाँ भी खेलने आते हैं उनकी चरण रज है कितने प्रेमियों की चरण रज है शंकर जी के सारे शरीर में वो रज छन्न शरीर है और जब भगवान शिव आते हैं और उस प्रांगण में लालजी की लीला देखकर कर नृत्य करते हैं तो उनकी जटाजूट खुल जाते हैं जटाओं में जो धूल भरी हुई है वो सब शरीर से लग लग करके सब झड़ जाती है तो प्रांगण धूल धूसरित होता है उसी में लाल जी खेल रहे हैं मेरे प्राण प्यारे भोले बाबा के श्रीअंग की ये अयोध्या की रस्तो है ही है। फिर परम भागवत शिव के देहिक से झड़ी हुई रज तो धूसर धूरी भरे तनुहाय वही धूसर धूरी है भूपति बीहसी गोद बैठाए दसर जी ने गोद में बिठाया प्रेम से पवा रहे हैं लेकिन भोजन ये करते नहीं है ठीक से भोजन करते चपल चिता उपा भाग चले किल कसम मुख दधी ओ दन लपटा चपल ऐसी भोजन करते करते अवसर पा के भाग गए किल कसम किलकारी का। देते हुए और दधी ओदन दन लपटाए रोटी साग लपटाए नहीं लिखा है दाल रोटी लपटाई नहीं लिखा है पुआ पुड़ी लपटाई नहीं लिखाई लिखा है दही ओदन भात का प्रमाण बहुत मिलता है सब जगह कृष्णावतार में भी ब्रह्मा जी जो आए हैं दर्शन करने तो भगवान के एक हाथ में दही भात का दोना है और भगवान दही भात खा रहे अब छोटे बालकों को चावल प्रिय भी होता है भात प्रिय होता है बालक भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए क्यों भाज चले इसलिए भाज चले कि मुट्ठी में भी है और पा भी रहे हैं और यहाँ लगा भी है और तो वो जान बुझ गिरा रहे हैं आंगन में क्योंकि मुर्गेरी पर बैठे काग सुंद जी दिखाई पड़ रहे हैं वो कह रहे हैं रे भाई भोले बाबा आप तो चुपे चाप सब काम बना रहे हो हम ऐसी टुकुर देखते रह जाएंगे तो लाल जी उनके लिए आंगन में बिखेर देते हैं आ इसलिए उन्होंने कहा लड़काई जहां तहा फिर कहा संग उड़ाऊ झूठन परे अजर महा सो उठाए करी खाऊ सबकी शिक्षा को पूर्ण करते हैं कभी कभी लालजी को बहलाने के लिए माता कहती हैं कि मैं अपने लाला को चंद्र खिलौना मंगा करके दूंगी हाँ चंद्र खिलौना तो दिखाती आकाश में चंद्रमा है बस जैसे कृष्णावतार मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय ऐसी रामावतार में भी ठाकुर जी जो है मचल जाते हैं कविता बलि में गोस्वामी जी कहते हैं कब हूँ सती मांगत आर्य करे कब हूँ प्रतिबिंब ने हारी कब हूँ सशी मांगते आर् करे कब हूँ प्रतिबिंबी हारी डरे तुलसीदासी ने मानसी में संक्षेप किया लेकिन अन्य ग्रंथावली में खूब लीला का संकेत किया पद भी कवित्व भी छंद भी खूब लिखे है इसलिए रामचरित मानस को पूरे तुलसी साहित्य को ध्यान में रखे बिना राम जी का चरित्र कहना बड़ा कठिन है हमारे पास सब कवितावली गीतावली सब रखी है और जब हम देखते हैं तो हमारा मन करता है कि कवितावली गीतावली सब लेके चले फिर भय हो जाता हम यही सुनाने लग जाएंगे तो कथा पीछे रह जाएगी इसलिए हम वही देख लेते हैं समय मिलता है तो और नहीं सब वही विराजमान है लाते नहीं है पोती क्यों लाने से लोभ ज्यादा बढ़ जाता है कहने का कहने का लोभ बढ़ जाता है तो कुछ कुछ छंद सुना देते हैं कब हूँ सती मांग आरी करे कब हूँ प्रतिबिमारी डे कब कबू प्रति बनी आबू करता बजाए के नातु सब मन मोद कबू करता बजाए के नाच तो सर्व मन कब कबू ए कहीं हसी के पूरी ले यही लागी अरे कबू ऋषि आए कहे हसी के पूरी ले लाग अर अब भेष के बालक सारी सदा मन मंदिर अब देश बालन जारी सबा तुलसी मंदिर मंदिर में कभी अपनी परछाई मणिजित दर्पण में अपने ही स्वरूप को देखकर डर जाते हैं कभी ताली बजा बजा करके नाचते हैं, चारों लाल जी नाचते हैं माताएं राई नौन उतारती हैं, भलैया लेती हैं, कभी ऋषिया जाते हैं और जिस चीज के लिए अड़ जाते हैं कि हम तो यही लेंगे फिर वो लेकर के ही सब चुप होते हैं बालकों में ऐसा ही होता है ऐसे जो अवधेश के चार बालक है तुलसी मन मंदिर में बिहार करते हैं और महाराज जी नाटक भी खेलते है राम जी बचपन में नाटक भी खेलते हैं लीला करके महल में दिखाते है क्या लीला करते हैं राम रसायन नामक ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी लीलाए लिखी है राम रसायन में लिखा है बनत रमेश राम लीला में बनत रमेश राम भरत महेश होत, बनत रमेश राम भरत महेश होत, लक्ष्मण शेष और सुरेश शत्रुशाल हैं। नाटक में अलग अलग पाठ ले लेते हैं राम जी तो नारायण बन जाते हैं, भरत जी शंकर जी बन जाते हैं, क्योंकि शंकर जी परम प्रेम मूर्ति भक्त हैं। भरत जी के अनुरूप पाठ वही है दिन भर राम राम करना है लक्ष्मण जी से सही है बने बनाए और श्री शत्रु इंद्र बन जाते हैं सखन बनावे हैं धनेश और गणेश अपने सखाओं को किसी को कुबेर बना देते किसी को गणेश बना देते सूंड लगा के काहू रचत दिनेश किसी को सूर्य बना देते हैं काहू करें निशिपाल हैं है किसी को चंद्रमा बना देते हैं काहू रूप साजे कप और निषाद किसी सखा को बंदर बना देते हैं किसी को भालू बना देते हैं, किसी को निषाद बना देते हैं और काहू निशर बनावे किसी किसी सखा को राक्षस भी बना देते हैं, तुम राक्षस का पार्ट लो काहू काहू मुनि वाले हैं और किसी सखा को दाढ़ी मूछ नकली दाढ़ी मूछ लगा के और उनको ऋषि मुनि बना देते हैं तुम भरद्वाज जी हो तुम अत्री जी हो तुम अमुक हो तुम तमुक हो लीला का अभिनय करते हैं रसिक बिहारी इम ठान के अनोखे ख्याल सरियों के तीर खेले दशरथ लाल हैं, सरियों के तीर खेले दशरथ लाल हैं, अब कैसी सुंदर शोभा है बाल छवि का दर्शन करें कवितावली की कुंद कली अधराधर फूलन की चपला चमके घन बीच मालोल लटके मुखो और कु कली दोनों को विल कर रही है श्री रघुनाथ जी की शुभ दंतावली और बीच बीच में अधर आधर पल्लव खोलने की कुछ बोलते हैं गाते हैं अधर पल्लव खुलते हैं दांतों का दर्शन होता है कैसी लगती है वो दंत की कांति चपला चमके घन बीच जगह बादल के बीच में बिजली चमक रही हो छवि मोती न माल की, वो भी ऐसी चमक रही बिजली जैसी मोतियों की माला घुघरा ली लटे लटके मुख ऊपर ऐसे लगता है अग्र स्वामी जी के एक उपना बड़ी प्यारी लगती है मुख पंकज के निकट मनहू अली छोना छाए अली भौरों के छोटे छोटे छोना वो मानो नील कमल के खिले हुए पराग मकरंद को पीने के लिए टूट पड़ रहे हो ये घुंगराली अलकावली कपोल छू रही है ऐसे लगता है ये भ्रमरों के छोने मकरंद पान के लिए लुग्ध हो करके और वो यो हो रहे हैं, कुंडल लोल कपोलन की गोल गोल रसगुल्ला जैसे गाल है बड़े सुंदर कपोल है अब वो कपोल में कुंडल बार बार छू चु रहे चुम्बन कर रहे हैं कपोलों का सुंदर शोभा हो रही है गो स्वामी जी कहते हैं लाल जी की छवि पर मैं क्या न्योछावर करूं? तो न्यौछावर प्राण करे तुलसी प्राण ही न्योछावर हैं। बली जाऊ लला इन बोलन की अति अति प्रिय मधुर तोतरे बोला तोतरे बोलते बहुत अच्छे लगते हैं और छोटे लाजी हैं तो उनके स्वरूप के अनुरूप ही छोटी छोटी मखमली अति सुकोमल जूती हैं, पन हैं। पद कंजनी मंजू बनी पन ही धनी पानी दिए बालक सो नहीं कहा जब जो समाधि किए पान समान फल सोने तो जग में फल सोम सुंदर सुंदर जूती चरणों में शोभायमान हो रही है और महाराज जी छोटे छोटे धनुष छोटे छोटे बाढ़ हाथ में लिए हुए हैं अब छोटे छोटे बालकों के संग खेल रहे हैं सरजू तट चौहट हाट लिए सरजू तट में भी खेलते हैं चौहट में भी खेलते हैं चौराहे पर भी खेलते हैं हाट में भी खेलते हैं ये सरजू तट पर जाना चौराहे पर जाना हाट में जाना और ही ये ही ये माने प्रेमियों के हृदय में भी खेलते हैं ये इसलिए की सबको आनंद दे रहे हैं क्योंकि प्राण से प्रिय लागही सब कहूँ राम कृपालु गोस्वामी जी ने कहा सबको प्राणों से प्रिय है सब यहाँ खेल रहे हैं ऐसे बालक श्री राम जी में प्रेम नहीं है तो आप कितना जप करते हैं कितनी समाधि लगाते योगाभ्यास करते हैं आपके साधन का हमारे समझ से तो कोई फल आपको नहीं मिला यदि राम जी में प्रेम नहीं है तो बोले चलो फल नहीं मिला आदमी तो हमें अरे बोले आदमी भी नहीं नर बेखर राम जी में प्रेम नहीं तो भले ही जप जोग समाधि करते रहो तो करते रहो खर माने गधा हो सुअर हो कुत्ता हो उसके समान हो क्यों बेकार जी रहे हो सूअर कुत्ते गधे घोड़े तुमसे अच्छे इनसे भी तुम कह बीते हो यदि राम जी से प्रेम नहीं किया सूरदास जी ने कहा शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणुतन मंडित मुखद किये शोभित कर नवनीत लिये वज्र के हरि नक्ष गोरवचन को तिलक दिए शोभित कर नवनीत लिए इस पद में सूर्यासी महाराज भी कहते काशत कल्प जिए यदि इस छवि एक बार भी तुम्हारे ध्यान में नहीं आई तो सब कल्प तक भी तुम्हें आयु प्राप्त हो गयी तो क्या हुआ कुछ नहीं व्यर्थ है तुम्हारी बोलो भक्तवत्सल भगवान की बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीला के भाव हैं जय जय श्री सीता राम श्री राम जय राम शास्त्री जी को कह के हमारा मन नहीं माना तो हमने कहा अध्यात्म रामायण ले कुछ श्लोक सुना देते हैं, बड़े प्यारे श्लोक आहा। क्या है बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अब कौन कौन श्लोक कहे कौन छोड़े पर एक छोटी सी बात कह देते हैं बस एकदा ग्रह कृत्यम दया त्यक्तम तस्पल एकदा रघुनाथ सो गोमा तरम के माता कौशल्या ने अनेक प्रकार की मिठाई बनाई और भगवान का सुंदर श्रृंगार किया बर्षगाठ का दिन है रामनवमी का दिन है हुआ लड्डू जलेबी कचौड़ी अनेक व्यंजन बनाए खूब ब्राह्मणों को खिलाया है एक दिन राम जी की चपलता चंचलता का के कारण कौशल्याजी ने घर का काम छोड़ दिया था क्योंकि राम जी काम करने दें सब ना जब देखो तब मैया के पीछे पड़े रहते हैं हैं निगम नेत शिव अंतन पावा ताही धरे जननी हठी भावा खूब मैया को ऐसा नहीं कि राम जी ऐसा ना सोचे कि हमारे बाल कृष्ण प्रभु ही मैया को खिझाते हैं रामजी भी बालक तो बालक हैं, बाल लीला तो एक जैसी है तो बाल लीला में मैया को भी खिला लेते हैं एक दिन माताजी से रामजी ने कहा एकदा रघुनो रघुनाथ हो गतो मातर मंच के अपनी माँ के पास रघुनाथ जी गए भोजनम देहि में मातर न क्रतम कार्य तक मैया बड़ी जोरों की भूख लग रही है खचू खाए कु मैया ने सुनी नहीं क्योंकि रंगनाथ भगवान का नैवेद्य तैयार कर रही थी ब्रज लीला में भी तो ऐसा ही होता ना मैया सुनती नहीं है नहीं सुना तो तरह क्रोधे न भांडानी लगुरे राहन सदा राम जी लठिया उठा के ले आए तो लठिया उठा करके और दही का भांड फोड़ ध्राम से एक लठ मारा राम जी ने दही का मटका फोड़ दिया चारों ओर दही फैल गया ये अध्यात्म रामायण का चरित्र बाल लीला रामजी की दही फैला दिया पातया मासो शिकया नवनीतकम, गीके पर जो मक्खन था उसको फोड़ दिया लठिया से और छीके का मटका नीचे गिरा दिया मक्खन नीचे फैल गया ठाकुर जी रघुनाथ जी माखन चोरी लीला कर रहे हैं बोलो माखन चोर राम जी राम लला सरकार की राम जी मक्खन खा रहे हैं और लक्ष्मण आए ददाऊ रामो लक्ष्मण जी को भैया देख कितन स्वादिष्ट मक्खन है लक्ष्मण जी को भी देते हैं भरता यथा क्रम भरत जी को देते है शत्रुघ्न आए ददाऊ पश्चात फिर शत्रु जी को देते हैं फिर एक मटका और खोड़ देते हैं ऊपर ऊपर की दही की मलाई खाते कहते कितन तो बढ़िया मैया ने दही जमा और लक्ष्मण जी को देते भरत जी को देते शत्रु जी को देते दूध भी पीने लग जाते हैं और सूदे ने कथते मात्रे रसोईया दौड़ के जाके कहे अरे चारों लाल जी भंडार घर में घुस गए दूध दही के भंडन ने फोड़ दियो और छींको गिरा दियो मक्खन फैल गया और दूध दही सबरों को सबरों फैल गए वो तो महाराज आकर के शिकायत करता है रसोईया भंडार घर में जो सेवक सेवक है वो तो कहता है तो मैया हास्यम कृपा प्रधावती मैया कौशल्या हस्ते भय दौड़ती है आग ताम काम बिलोक क्या तब सर्वे पलायीतम उनको देखकर रामजी राम के साथ भाग जाते हैं ये रामजी की माखन चोरी लीला है कौशल्या धाव माना पी पदे खलनती पदे पदे खल... कौशल्याजी थोड़ी बड़ी भी हैं और पुष्ट भी हैं तो प्रश्नखलनती पदे पदे फिसल फिसल के गिर भी जाती हैं और अंत में रामजी देखते हैं कि मैया ज्यादा श्रमित है, है तो रामजी भागना बंद कर देते हैं, रामजी का हाथ कौशल्याजी पकड़ लेती है तो पकड़ लेते हैं। अब रामजी को लगता है कि मैया मारेगी तो बाल भाव समाश्रित मंदम मंदम रोरो रामजी बाल भाव लेकर हिचकी भर भर के रामजी जी रोने लग जाते हैं रोते हुए देख कौशल्या जी प्रेम से लालजी को छाती से लगा लेती की मुख चुमती है और सब आनंद में विभवल हो जाते हैं इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाए तो महाराज जी बुशुंडी रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है वो भी संस्कृत की प्राचीन रामायण है उसमें महाराज जी प्रसंग है परम पूज्य स्वामी धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पाथरी जी महाराज भी उस ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत किया करते थे और गीता प्रेस का जो गो अंक है उस गो अंक में रामजी की माखन चोरी लीलाओं का भुसुंडी रामायण के श्लोकों से वर्णन किया गया है। आप ग्रंथ में देख लें तो एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि रावण को जब पता चला नारद जी के द्वारा कि दशरथ का काल दशरथ का लाल दशक्रीव रावण तुम्हारा काल समझ लो सावधान हो जाओ दशरथ नंदन श्री राम दशरथ जी के लाल तुम्हारे काल है तो रावण जैसे कृष्णा कृष्णावतार में एक कंस बार बार राक्षसों को भेजता है ऐसे ही रामावतार में अयोध्या में रावण भी बड़े बड़े मायावी राक्षसों को भेजता है और वे सबके सब मायावी मायावीराक्षस रामजी खेल खेल में उनको समाप्त कर देते हैं बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं एक बड़ा मायावी राक्षस था जिससे ब्रह्मादिदेवता भी कांपते थे बड़ा प्रचंड पराक्रमी था उसका नाम था सर्पकेश क्या नाम था सर्पकेश उसके सारे शरीर में केश ही केश थे जैसे भालू के शरीर में बाली बाल होते हैं सब केश ही थे और तो वो एक एक केश एक-एक भयंकर ही था। पूछ भीतर जुड़ी गई है क्षण बाहर निकले गए भयंकर विषय ले सर्प अब आप सोचो जब वो युद्ध में खड़ा होता था तो उसके ये जो भयों के जो ये है ये बाल बरोनी जिनको कहते हैं ये भी सर्प ही थे तो ये भी दस दस बीस बीस योजन के सर्प हो जाते ऐसे करता था और ये कितने बड़े बड़े सर्प उसके सौर शरीर में सर्प कहते हैं सैकड़ों योजन विस्तार हो जाता था उसके शरीर के सर्पों का हाहाकार मच जाता था देव मंडल में रावण के बड़े बड़े सर्प जब समा बड़े बड़े वरदानी मायावी असुर खेल खेल में जब समाप्त हो गए तब रावण ने अंतिम में सर्प केश का आह्वान किया भैया अंतिम ब्रह्मास्त्र हमारे तुम ही हो ये पता नहीं कैसे लाला है दशरथ के अयोध्या में जो जाता है फिर लौट कर आता ही नहीं वहां से समाचार देने तक नहीं आता हाँ, केवल नारद जी आते हैं कि राज, दशक ग्रीव अब आका छोड़ दो जिन्हें तुमने भेजा है वे वहां गए हैं जहां से लौट कर कोई आता नहीं है न वहां से वही गए हैं अब सर्पकेश हो गया सर्पकेश आकर शरीर जी के किनारे छदम वेश में बैठ गया चारों लाल जी वहां पहुंचे पहचान पक्की थी पचास लगाई यही राम जी है और उसी समय एक विचित्र लीला हुई और एक कहूँ निजी चोरी ये तो सुन चुके हैं ना तो पार्वती जी ने कहा अब इस चोरी का, का प्राय स्थिति यह है कि अब हमको साथ ले चलना पड़ेगा राम जी की बाल लीला में भाजपल चलो तो रामजी अब तो सरजू तट भी खेलने आ गए हैं तो चलो कैसे चलेंगे किस रूप में चलेंगे तो भगवान शंकर तो बन गए नट नट तो है ही नटराज राज नमो नमो नट बन गए भगवान शिव झोली झंगड़ सब लाद करके और श्री पार्वती जी बन गई नटनी ऊपर ऊपर तक की सैकड़ों चुनरदार घांगरा घांगरा पह के जैसी उनकी बेसुसा नटों की होती है उस तरह की बेसुसा पार्वती जी ने बना ली भगवान शंकर डबरू बजाते हैं पार्वती जी अलगोजा बजाती हैं और रस्सी बांध देते हैं गणेश जी कार जी नटों के बालक बनकर आँखों पर पट्टी बांध बांध के इधर से उधर जाते हैं चारों लाल जी खूब ताली बजा बजा कर नाचते हैं। कभी नटनी नाचती है कभी नट नाचते हैं। लाल जी प्रसन्न होते है भगवान शिव पार्वती पूरे परिवार के सहित बड़े आनंदित होते है वाह वाह वाह हमारी विद्या हमारी कला आज सब सफल है हमारे आराध्य इसको देख कर प्रसन्न है वो आया तो था सर्प सर्वकेश इन चारों लाल जी को समाप्त करने के लिए लेकिन वो भी आकर भूल गया कि मैं किस लिए आया हूँ वो देखने लग गया लीला और शंकर जी पार्वती जी जहाँ स्वयं लीला कर रहे हो चारों लाल जी लीला का दर्शन कर रहे देखने लग गया वो मगन हो गया देखने में राम जी की नजर पड़ी लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कौन है काला काला भूत था जब्बा झब्बा बाली बाली बाल नहीं है। सर्प केस है अच्छा सर्प केश है तो ये तो आयो भैया को काम तमाम करना चाहिए इसको कृतार्थ करना चाहिए अब शंकर जी के गान को सुनकर के सर्पकेश के जो सर्प थे वो सर्प तो संगीत प्रेमी होते हैं नहीं वो सब सर्प क्षण फुला रही चार और फैलने लग गए सर्पकेश और वो भी झूमने लग गया सर्पकेश नाम का असुर राम जी ने कहा भोले बाबा आपने तो खूब नृत्य किया ही, अब हम तांडव नृत्य करते हैं आप बाजा बजाओ और हम नाचेंगे तो भगवान उछल करके सर्पकेश के उन केसों पर चढ़ गए सर्प के फणों पर चढ़ गए और जैसे कृष्णावतार में काली के फणों पर नृत्य किया है ऐसे ही रामावतार में बाल लीला में भगवान ने सर्पकेश नाम के असुर के सर्प के क्षणों पर नृत्य किया है बड़ा दिव्य नृत्य राम जी नाचते भरत जी नाचते हैं लक्ष्मण जी नाचते हैं शत्रु नाचते है और नाचते नाचते सरकार जहाँ से उनकी जड़ चिपकी है ना सर्पों की एक एड़ी कशी जमाते हैं, जमाते ही वो सर्फ लोहू लुहान हो कर के नीचे गिर जाता है मुछित हो जाता है ऐसे भैया जी नाचे नाचते नाचते उसके शरीर में एक भी सर्प नहीं रह गया वो तो माया के सर्प सब छोटे मोटे सपुल्ले हो गए और बड़े हो तो वो भी, भी छोटे हो गए आकार में सब सिकुड़ गए मरासू होके सब धरती पर पड़े थे और कोई एक बीमारी होती है देखते हैं य किसी किसी के सारा बाल एकदम चला जाता है हमने देखे हैं थे कई लोग पूरा यहाँ भी नहीं रह जाता यहाँ भी नहीं रह जाता सब बाल कोई बीमारी होती है तो सब बाल झड़ जाते हैं रुंड हो जाता है तो वो जो सर्प केस था वो रुंड हो गया एक भी केस उसके शरीर पर नहीं रह गया और भगवान फिर भी उसकी खोपड़ी पर नाच रहे थे कंधे पे नाच रहे थे पीठ पे नाच रहे थे कोई बेचारा लूह लुहान हो गया हाहाकार करने लग गया त्राहीमान त्राहीमान करने लग गया भगवान शिव की शरण गया प्रभो मेरी रक्षा करो तो जो सर्प राम जी के चरण जिन सर्पों पर पड़े थे शिव जी बोले आज हमें प्रसाद मिल गया तो भगवान शिव ने उन सर्पों को लेकर अपने श्रीअंग में धारण कर लिया क्योंकि तो राम जी के चरण चिन्ह से अलंकृत राम जी के चरण रथ से युक्त ये सर्प है और भगवान शिव ने चरण से लेकर मस्तक तक सबसे अपना श्रृंगार कर लिया व्यालयक जो गणेश जी ने भी श्रृंगार किया है कार्तिकेय जी ने भी श्रृंगार किया है सब सर्पों को कहा अब इन सबको राम जी के चरण का स्पर्श प्राप्त हो गया भरत जी लक्ष्मण जी शत्रु जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हो गया अब ये ब्रह्मांड में इधर उधर नहीं भटकेंगे अब तो ये हमारे श्रृंगार बन गए हैं हमारे साथ रहेंगे भगवान ने उन पर कृपा की रुंड बोला महाराज मैं कहाँ जाऊंगा उलंका तो अब जाना नहीं है मैं कृतार्थ हो गया भगवान मुझे भी मेरे सर्पों को ले लिया तो मुझे भी ले लीजिए बोले तुम मेरे अत्यंत प्रिय गण रुंड नामक गण हो गए आज भी भगवान शंकर का वह सर्प के शही रुंड नामक गण के रूप में भगवान की सेवा में सृंगी भृंगी रुंड मुंड ये सब गण है शंकर जी के रुंड नामक गण का ये आख्यान तो ऐसे अनेक चरित्र हैं और एक विशेष चरित्र है जिसको हम कहकर विराम करेंगे वो चरित्र ये है कि दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया इस सर्पकेश की घटना जब घट गई तो उसके बाद दशरथ जी बहुत चिंतित होल जी को बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाना तो संभव नहीं है तो चले ही जाते हैं अब क्या करें ये उपद्रव कैसे शांत तो हो गुरु जी को बुलाया वशिष्ठ जी को वशिष्ठ जी ने कहा आपके अधीनस जो गोपराज हैं जो आपके गोवंश का पालन करते हैं उन गोपराज के यहां अलक्षित भाव से चारो लाल जी को कुछ समय के लिए स्थापित कर दो तो इनकी सुरक्षा हो जाएगी गुपचिप तरीके से उनको वहां रख दो महल में रहेंगे नहीं बोले हम तो बिना देखे जी नहीं सकते माताएं कैसे रहेंगी बोले रात्रि में नौका में बैठकर कभी आप कभी कौशल्याजी कभी केकई जी कभी सुमित्रा जी, जी बारी बारी से गोपराज के यहां आकर लाल जी का दर्शन करें और फिर चली आवे इस तरह से लेकिन लालजी की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा तो कहा ठीक है तो चारों लाल जी को गोपराज के यहां रखा गया और वहां श्री ठाकुर जी ने पांच वर्ष तक ठाकुर जी वहां विराजे कितने वर्ष तक और वहां भगवान की संपूर्ण लीलाएं हुई जो ब्रज में लीलाएं भई हैं बाल लीलाओं में मृद वक्षण से लेकर के माखन चोरी और चीरहरण चीरहरण लीला का वर्णन तो अग्रस्वामी जी ने किया है गोप कन्याओं के साथ नृत्य ये सारी लीलाएं भगवान श्री राम जी की हुई है और राम जी ने बछड़े भी चराए हैं और राम जी ने गैया भी चराई है ये भूसुंडी रामायण में लिखा राम जी की वस्त्रचारण लीला राम जी की गोचारण लीला राम जी की माखन चोरी लीला अब पांच साल पूरे हो गए बोले अब तो बोले हाँ हाँ अब हो गया अब काम पूरा अब जो है अब जनेऊ के लायक हो गए हैं अब इनको यज्ञो के लिए फिर लाए जाना चाहिए तब तक महल में बाहरी लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया पता ही नहीं चला क्या है कहां गए कैसे गए अब फिर लाली आ गए ऐसा वर्णन और जब वहां से आए हैं, तो गोपराज और जो माता हैं, जिन्होंने लाल प्यार दुलार किया है उनकी वही अवस्था वही है जो श्री नंद बाबा और यशोदा जी की अवस्था तब ठाकुर जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कोई बात नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे अब तो जन्म लेते ही तुम्हारे पास आ जाएंगे और वे ही ब्रज में नंद यशोदा हुए और सभी वहाँ के ग्वाल वाल सब गोप गोपी ब्रजवासी हुए और ठाकुर जी ने जन्म लिया मथुरा में और जन्म लेती आधी रात को पहुंच गए गोकुल में और ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने कृपा किया ब्रजलीला और कृष्णलीला और रामलीला का परस्पर बड़ा संबंध है बिना रामलीला के कृष्ण नहीं कर सकते बिना कृष्ण के रामलीला नहीं कर सकते कृष्ण कहोगे तो रामलीला जरूर आ जाएगी रामलीला कहोगे तो कृष्ण लीला भी आ जाएगी बोलो भक्तवत् भगवान की जय कल यज्ञो संस्कार के पहले एक लीला का हम और वर्णन करेंगे कौन सी लीला मदारी वाली लीला उसका भी कल हम स्मरण करेंगे आज समय संपन्न हुआ यही कथा का विराम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 प्राय धाम चतुष्वाणी समर्पयामे आ रिपासीजुर्धा दिवश च दाग्नि बृहदिद आदमे तम आरतीश्रीराणीर कलित ललिति गावत ब्रह्मा दिव्य नारद बाल वाल्मी के वि ज्ञान विशारद सुख संद भर निकवन सुख कीरति में आरती रामायण जी की कलित ललित की गावत वेद पुराण अस रस गौ शास्त्र सब ग्रंथन गोरस मुनि जन धन सन कन गोसर सार अंश संत सब ही भारती रामायण जी की ललित ललित गावत संत संभुवानी अरुगत संभव मुनि बीजा जा कविवर्ज पथानी का गुसुंड गुड़ के भारतीय रायण ही कलिमलहरण विषय रस पी की सुभग सिंगारो युवती कलन रोग भव मूर्मी सातमात सब विधि की आरती रामायण जी की की आरती श्रीरा वंदनमस्ताभ्यावंदनम पात्रमध्ये स्थितोय भ्रात केशवोपरी अंगलग्नम मनुष्य